श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पच्चासी तीस जून अट्ठारह ज्ञान और विज्ञान गोपी भाव पंडित जी लौट फिर से भक्तों के साथ जमीन पर बैठ गए श्री रामकृष्ण छोटी खटिया पर बैठकर कर फिर वार्तालाप करने लगे श्री रामकृष्ण पंडित जी से यह बात तुमसे कहता हूँ आनंद तीन प्रकार के होते हैं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 हाजरा पंडित जी से अब तो आपके सब संदेह मिट गए ना श्री राम पंडित जी से समाधि किसे कहते हैं जहां मन का लय हो जाता है ज्ञानी को जड़ समाधि होती है फिर अहम नहीं रह जाता भक्ति योग की समाधि को चेतन समाधि कहते हैं इसमें सेव्य और सेवक का मैं रहता है रस रसिक का मैं स्वाद के विषय और स्वाद लेने वाले का मय ईश्वर सेव्य है और भक्त सेवक ईश्वर रस स्वरूप है और भक्त रसिक ईश्वर स्वाद के विषय हैं और भक्त स्वाद लेने वाले वह चीनी नहीं बन जाता चीनी खाना पसंद करता है पंडित जी वे अगर संपूर्ण मय का लय कर दें तो क्या हो अगर चीनी बना ले तो श्री राम कृष्ण साहस तुम अपने मन की बात खोल कहो माँ कौशल्य एक बार खोल कहो सब हंसते हैं तो क्या नारद सनक सनातन सनंदन सनत कुमार शास्त्रों में नहीं हैं पंडित जी जी हाँ शास्त्रों में हैं श्री रामकृष्ण उन लोगों ने ज्ञानी होकर भक्त का मैं छोड़ा था तुमने भागवत नहीं पढ़ा पंडित जी कुछ पढ़ा है सब नहीं श्री रामकृष्ण प्रार्थना करो वे दयामय हैं क्या वे भक्त की बात न सुनेंगे वे कल्पतरु हैं उनके पास पहुँच जो जो प्रार्थना करेगा वह वही पाएगा पंडित जी मैंने यह सब इतना नहीं सोचा अब सब समझ रहा हूँ श्री राम ब्रह्म ज्ञान के बाद भी ईश्वर कुछ मैं रख देते हैं वह मैं भक्त का मैं है विद्या का मैं उससे इस अनंत लीला का स्वाद मिलता है मूसल सब घिस गया था थोड़ा सा रह गया था वेत के बन में गिर कर,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 पांच कहो पांच पड़े छह कहो छह नारदादी ऐसे खिलाड़ी हैं वह अपने शान में रह रहकर कर मूछों पर ताव देता रहता है जो सिर्फ ज्ञानी है उन्हें डर लगा रहता है जैसे शतरंज खेलते समय कच्चे खिलाड़ी सोचते हैं किसी तरह गोटी उठ जाए तो जी बचे विज्ञानी को किसी बात का डर नहीं है उसने साकार और निराकार दोनों को देखा है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 मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए इसलिए मैं सब कुछ लेता हूँ सुनो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ